आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष मुरारी दादा रो हेबारे हैं जो महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं और आज हम उनके कुछ विशेष अनुभव जीवन के हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से मुरारी जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति जी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जीवन के बहुत अच्छे अनुभव आपके पास हैं और एक अच्छा जो है जीवन आपने जिया है तो उसमें कुछ अच्छे अनुभवों को हम सुनेंगे उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट किया है तो मेरा नाम मुरारी पिता का नाम दादा राव है और सरम हेबरे हम भावसार कास्ट से हैं जी है। और मैं रहने वाला खास जालना जिसका ज़िला पहले औरंगाबाद था अब वो स्वयं जालना हुआ हो जालना का रहवासी हो लेकिन जब मैं पच्चीस साल का हुआ तो पच्चीस साल में मुझे सर्विस लगी और सर्विस के बहाने मुझे परभनी ज़िले में मुझे एक शानदार बड़े इसमें यूनिवर्सिटी में मुझे सर्विस मिली है इसका नाम है मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ था आज उसका नाम वसंधराव नाइक कृषि विद्यापीठ है अच्छा। तो उसमें मैं ट्रेसर से ट्रेसर इस पद पे मैं नियुक्त हुआ हूँ तो ये मेरा पहला चांस है जो मुझे <laughs> अपने गरीबी से उठाकर मुझे इसमें सर्विस में रख दिया जिससे मेरे आर्थिक जो परिस्थिति है बहुत सुधर गई है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अपने माता पिता के बारे में कोई ख़ास बात आप बताइए मेरे पिताजी जी जी मेरे पिताजी बहुत अच्छे मामूली आदमी थे सादा ड्रेस पहनते थे, थे और उनमें ऐसा अच्छा शादी विदी व्यवहार का उसका नियोजन करना उनको हेल्प करना और बहुत दयालु भी थे तो उन्होंने उसको उसके बगैर काम नहीं चलता था ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति में उनकी ये अच्छी अच्छी यही होती थी और फिर वो बड़े हमारे समाज के जो लोग आए उनको पहले उसको दे देते कि हमारे दादा सीट को बुलाओ कोई भी काम हो कोई ऐसा शुभ हो या अशुभ हो उनमें वो बड़े उम्मीद से शरीक होते थे इन्विटेशन उनको हाँ उनको इन्विटेशन पहले जाता था और वो उल्लास से थे उल्लास के साथ वो काम करते थे अच्छा पिताजी के साथ के कुछ अनुभव जरूर सुनाइए कोई ऐसे कार्यक्रम में जब आप गए हो पिताजी के साथ में बचपन में तो कोई एक बड़ा फंक्शन जिसमें बुलाया गया हो पिताजी को और आप उनके साथ थे तो वो अनुभव जरा सुनाइए पिताजी ने एक तो पिताजी टेलर काम करते थे जी। तो उनको लगता था कि अपना बेटा है। नहीं। नहीं। मैं नहीं। एक अच्छा हुनर लगता हूँ और मैं हमेशा फैसला साधा हूँ मैं पहले से लेके मैटिक तो फर्स्ट क्लास है मेरा रिकॉर्ड है अभी तभी जब भी मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे सब पहचानते हैं ऐसे तो हमारे पिताजी को लगा था ये कहीं से भी नौकरी वगैरह करना चाहे लेकिन बात क्या थी तो मैं एक आर्टिस्ट था हाँ। मुझे आर्टिस्ट का बहुत शौक था मैं पेंटिंग काम करता था इसे हाँ। ऐसा बोर्ड बनाना उसका लीडरिन लिखना जो उर्दू हो या हिंदी हो या मराठी हो या इंग्लिश हो तो उसमें मेरा फार बहुत ये था खुशी <laughs> तो बात ऐसी हो रही थी तो एक दिन हमारे पिताजी को हमारे एक आर्टिस्ट था हमारे इसमें मोहली में तो उसने सोचा कि इसको तो सब आता है लेकिन उसको गुरु चाहिए तो गुरु होना जरूरी है क्योंकि कोई भी अपन काम करते हैं तो उसके लिए गुरु बिना ज्ञान सब असफल होता है अच्छा। तो हमारे पिताजी ने एक खास मेरे लिए बात करी कि बेटा तू एक काम करती है वो बहुत अच्छा रहता है तो तू एक ऐसा है हमारा पहचान का एक अच्छा व्यक्ति है जो आर्टिस्ट है तू उनके पास जा तो वो कुछ तो भी तुझे जरूर सिखा देंगे कुछ तो उसमें प्रगति हो जाएंगे नहीं, नहीं, नहीं। तो मैं मान गया तो उन्होंने मुझे वहाँ पर रखा ये मेरा पहला क्षण था जिससे मैं ज़्यादा प्रगति कर तो गुरु के पास मैं इतना अच्छा सीखा उन्होंने भी इसका मेरे पर विश्वास बताया और आखिर अपने गुरु ने ऐसा करा तो उसका पूरा काम वो मेरे पर डाँटे थे कि ये सब तू संभाले तेरा बहुत अच्छा है तो फिर मैं वहाँ से इतना ब्रिलेंट हो गया लेकिन मैंने खुद को कभी ऐसा प्राउड नहीं हुआ मैं मैं ऐसा कुछ समझा कि मुझे हमारे गुरु से भी ज़्यादा था, लेकिन हालांकि मैं गुरु से भी ज़्यादा तरक्की कर चुका और बहुत से उनके काम आ मैंने कभी उससे पैसा वगैरह नहीं लिया मैं आर्थिक रूप से उनके इसमें ज्वाइन हुआ नहीं। वो मुझे कुछ भी देते नहीं थे दे। लेकिन मेरा हाथ साफ होने की वजह से से काम मैंने वहाँ किए तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा अनुभव है फिर बाद में एक एडवर्टाइज आई थी एडवर्टाजमेंट पेपर में तो वहाँ पे एक जगह निकली थी ट्रेसर की जगह थी खाली थी तो उसमें ये ऐसा जिसको आर्ट आता है ना उसको प्राधान्य दिया जाता था तो हमारा एक दोस्त था उसने दोस्त ने बताया अरे तू इतना आर्टिस्ट है तो एक जगह निकली तो हालांकि मुझे जब कोई मालूम नहीं था लेकिन मेरे शौक भी नहीं था अखबार पढ़ने का मेरे दोस्त ने मुझे बताया तो मानो सही मानो मेरे दोस्त का एक मुझ पर क्या है एहसान कि उसने मुझे बताया और मैं तुरंत पेपर पढ़ा उसमें सब जो भी क्वालिफिकेशन थे उसमें मैं पूरा शूट हुआ था तो मैं फिर फॉर्म भरा अब मैं ज़्यादा कुछ ऐसा किसको वशीला वगैरह देने का लायक था वैसा आदमी था ही नहीं मैं तो फिर वो मैंने ट्राई किया मतलब देखेंगे क्या होता होगा तो मैंने इंटरव्यू दिया इंटरव्यू में दिया फिर तो इंटरव्यू बहुत अच्छे तरह से हुआ फिर मुझे क्या लगा कि बड़े बड़े लोग हैं वशीला दे लग जाते मुझे कभी भी मैंने कभी अपेक्षा नहीं की मुझे कॉल आएंगा या कुछ नहीं मैं अपना इंटरव्यू दे के आया वापस लेकिन हुआ क्या पंद्रह दिन में मुझे ऑर्डर आ गई अरे वाह और मैं बहुत इतना खुश हुआ है ये मेरे जिंदगी का और दूसरा आनंद का क्षण है जी। मैं ऑर्डर के बहुत प्रसन्न हुआ लेकिन क्या है वो मुझे परभरी में मुझे भेजा था परभनी में हमारा कोई भी नहीं था तो मुझे बहुत ये बहुत दुखियों में मैं परभनी में जाके क्या करूँगा मैं यहाँ पर तो बहुत कमा तो मेरी इच्छा थी लेकिन मेरे पिताजी मेरे पिताजी बहुत धोरन थे उन्होंने सोचा बेटा अरे हमारे में कोई गवर्नमेंट में काम नहीं किया है तो तू तो आज तुझे चांस मिला तू गवर्नमेंट तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी ये प्रेरणा मुझे काम आई जो मैंने फिर वो ऑर्डर जान गया, तो नहीं तो अदरवाइज मैं ऑर्डर पाते ही हाँ। इसलिए फिर भी मैं एक दिन लेट गया हाँ। जबकि लोग ऑर्डर मिलते ही उसी दिन चल जाते मैं एक दिन लेट गया लेकिन कुछ हुआ नहीं वहाँ पर जाके एंट्री दिए ऑर्डर ले लिया और जॉइन हो गया तो वहाँ से मुझे ज़्यादा प्रेरणा मिली और मैं बहुत सफलता सफलतापूर्वक वो अपने सर्विस कामयाब कर चुका नहीं, नहीं। बहुत है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया अपने पिताजी के साथ का और उनके मोटिवेशन की बातें जो है आपने हमारे साथ शेयर किया और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी बातें आती हैं तो हमारे जीवन में लाइफ टाइम मेमोरीज बनकर रह जाती हैं वो यादें कभी भुलाई नहीं जाती है जो आपने अभी अभी आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आपने करियर के लिए जो मेहनत की और वो तो आपको सफल मिला ही इसके साथ में जैसे जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी आते हैं तो आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव की बात या कोई ऐसी बात जो आप मिस कर गए हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप चाहते थे कि वो चीज़ आपके पास रही लेकिन नहीं रही ऐसी कोई बात हो जी हाँ ऐसे बहुत से चांस थे वहाँ पर कि जिससे मेरी प्रगति हो सकती थी बात यह है कि मैं जिस पोस्ट पर ज्वाइन हुआ यानी मेरी पोस्ट रेसर की थी लेकिन उसमें वो दिनों ट्रेसर को कोई प्रमोशन नहीं था हुँ, हुँ, तो हमारा एक ऑफिसर था जो मित्र था उसने बोला मुरारी तू तो एक काम कर तू तो शॉर्ट हैंड पास कर तू तो शॉर्ट हैंड पास करेगा तो मैं तुझे बड़े पोस्ट पे जाने के लिए सिफारश करूंगा हुँ, हुँ, हुँ, तो मुझे भरोसा हुआ तो मैंने एक साल में शॉर्ट हैंड पास किया और अस्सी अस्सी शब्द प्रति मिनट का वो एग्जाम पास हो गया और उसको बताया वो खुश बहुत खुश हुआ है लेकिन बात यह है कि वो रहा नहीं, नहीं। वो जल्दीधार सुर सिधार गए अच्छा, तो मेरा वो काम अधूरा है फिर बाद में वो जब जब जब इंटरव्यू आते हैं तो मैंने इंटरव्यू दिया उसका मैं सफल भी होगा लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे भी लोगों ने बोला कि बोले ये जगह ट्रेसर के लिए नहीं जो क्लर्क होता है तो क्लर्क के लिए हम प्रमोशन दे सकते ये ट्रेसर होने की वजह से हम उसको प्रमोशन दे सकते तो ये मेरे लिए बहुत नाराज थी जब से फिर मैंने अगली परीक्षा जो होती है इसकी शॉर्ट हिंड्री तो नहीं दे सका नहीं। नहीं। और मैं टाइप भी पास है लेकिन उसमें मैं टाइप भी सीखा बहुत मेहनत की लेकिन वो मेरे मेहनत के हिसाब से मुझे उसका फल मिला नहीं हाँ तो फिर बाद में क्या मुझे यही पोस्ट पे रिटायर होना पड़ा ये बहुत ये तो कर, कर गया आप का तो मुझे बहुत दिया फिर भी लोग बोलते थे कि तू तो इतना ये तेरे को बहुत प्रमोशन मिलना चाहिए था क्या बोले क्या करेंगे मैं पोस्ट मेरी वैसी है पोस्ट के हिसाब से उन्होंने दिया नहीं और मैं उसके लिए कोई वो सब बार्गेन नहीं किया कि कुछ बोला नहीं और जो मिला है उसमें मैं खुश रहा ऐसी बात नहीं बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कई बार हमारे जीवन में इस तरह की बातें आती हैं हम चाहते हुए भी उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं हो सकता है कि कुछ चीज़ें होने जैसा भी होता है लेकिन समय के साथ साथ वो चीज़ें बदल जाती हैं और फिर वो चीज़ें बदलने के बाद या समय बदल जाता है हम भी वही नहीं रहते धीरे धीरे हमारे जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आता है और परिवर्तन संसार का नियम है आ, मुरारी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और बचपन की कुछ स्कूल की लाइफ की कुछ बातें बताइए जी हाँ जी मैं बोल ये मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जैसा बचपन शायद ही आज के बच्चे ने अनुभव किया हुआ है क्योंकि मेरा बचपन बहुत ही अच्छा हुआ मैं सब खेल खिलाऊँ सबके साथ रहा हूँ आज क्या है बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को फिक्र रहती है कि अला ये बच्चा खाली खेलता है ना कुछ काम नहीं करता लेकिन मेरे पिताजी मात ने माता ने ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने मुझे कभी ध्यान देते नहीं थे मेरी पढ़ाई में भी ध्यान देते नहीं थे मैं अपना एकदम सुंदर था तो जितनी मज़ा मैंने बाल हमारे बाल अस्था में है शायद किसी ने नहीं होगी मैं बहुत खेला बहुत कूदा बहुत से लोगों के साथ रहा हूँ बहुत से बच्चे के साथ से मारपीट हुई से, <laughs> तो और स्कूल में फर्स्ट आता ना ये बड़े इतना होने के बावजूद भी मैं स्कूल में फर्स्ट आता था और फिर बाद में लेक कोई ऐसा कुछ काम भी होता तो मुझे कुछ गाने गाने का मुझे गाने गाने का शौक़ है और ऐसे वो क्या कला है वो मेरे इसमें भगवान की दया है जो कला मेरे में भरी है उस कला से मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगा स्कूल में भी आज भी अगर स्कूल में मुरारी बोल तो बरबर पहचाते कौन मुरारी है तो ये मेरा एक भाग्य की बात है कि कुछ भी मेरा भाग्य है ऐसा तो ये बहुत अच्छा मेरा बालपन गया है बालपन में मैंने काफ़ी तरक्की की है ऐसे तो बचपन में जो स्कूलों में कुछ इवेंट होते हैं 15 अगस्त होता है या छब्बीस हाँ। जनवरी होता है या कोई ऐसा इवेंट होता है उसमें आपने गाना गाया हो तो वो इवेंट के बारे में बताइए और उसका जो गाना आपने सुनाया था वो गाना ज़रा गुनगुनाइए तो ये जब भी स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह हो होता था ना जी जी तो वो स्कूल के मास्टर बोलते थे किस ऐसा ऐसा फंक्शन है किसको भाग लेने का दो तो मेरा हाथ पहले ऊपर हो जाता था तो मैं उसमें राग लेता था फिर वो भाषण वगैरह कोई ऐसा नेता नेता पर भाषण कर या फिर कोई गाने का है, तो कोई गाना तो राष्ट्रीय गीत में कभी राष्ट्र बोलते राष्ट्र के बारे में जो गीत है वो गाता था हाँ तो मेरे बचपन में एक कविता थी भारत माता महान उस पर आधारित थे तो उसमें मैंने गाना गाया था तो बहुत लोग प्रभावित हुए और बहुत लोगों ने ताली भेजा कि मुझे प्रोत्साहन दिया था मैं वो कभी नहीं भूल सकता और जब मैं बहुत छोटा था सब लोग मुझे बहुत सर भी उठाते थे लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है आज मैं रिटायर हुआ लेकिन बाल पर बहुत ही अच्छा गया और नहीं वो जो भारत माता पे आपने गीत गाया था वो गीत सुनाइए मैं वो गीत अभी सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद था बहुत पुराने जब कविता के नाम पे था वो भरत माधा चान गढ़ नो भरत माधा चा भरत माधा उसके बहुत से चरण हैं जो मैं अभी हाँ। भूल चुका हूँ ये मुझे याद नहीं है <laughs> क्योंकि उसके बाद में बहुत से इंग्लिश मराठी हिंदी बहुत सी कविता भी जी थी जी जी। तो उसमें मैं ज़्यादा ये नहीं कर सका फिर भी आ, आपके बोलने से मैंने ये थोड़ा सुनो दिया ऐसा। जी जी बहुत ही अच्छा लग रहा था आप अगर पूरा याद होता और भी अच्छा पूरा होता याद होता तो था लेकिन पूरा याद नहीं ये मेरी मजबूरी है जी जी जी चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है मुरारी जी से हम बात कर रहे हैं और एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने काफ़ी जो जीवन में जिस तरह की खुशी चाहिए था उस तरह की खुशी का अनुभव करते हुए अपना जीवन को जिया है और सबके साथ उनका बचपन का जो है वो अभी भी उनको बहुत ही अच्छी तरह से उनकी बचपन की यादें ताजा हैं वो खुशी वो आज भी नहीं भूलते हैं क्योंकि बचपन में जो खुशियां उनको मिली है वो शायद बोलते हैं कि किसी और को भी शायद नहीं मिला होगा जितनी खुशी मुझे मिली है मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही बचपन सबका हो और ऐसी ही यादें हमारे जीवन में हो ताकि हम अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ते रहें चलिए दोस्तों और भी बहुत सारी बातें मुरारी जी से करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यार सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो सेशन रेडियो मधुबन नाइन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 सबसे न्यारा गुलस्ता हमारा है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 सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम हिंदुस्तानी नाम हमारा है सबसे प्यारा देश हमारा है नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ विशेष आज के इस कार्यक्रम में मुरारी जी हैं और बहुत ही अच्छी बातें वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अपने जीवन के ख़ास अनुभवों को जैसे कि उन्होंने बचपन की कुछ खास बातें हमारे साथ तजा किया और अभी आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जीवन में जो संघर्ष का समय होता है या संघर्ष आता है तो आपके जीवन में कब संघर्ष रहा और क्यों रहा मेरे जीवन में संघर्ष जब हुआ जब मैं मैं सोच रहा था कि जो मेरी पोस्ट है वो मैट्रिक के लेवल पे थी लेकिन मैं मैट्रिक के लेवल पे उस पोस्ट को ग्रहण किया और उस पर काम करा हालांकि मैं ग्रेजुएट था बी एस साइंस बीएससी बायोलॉजी में मैंने डिग्री हासिल की थी और मुझे लगा कि इस डिग्री के हिसाब से मुझे पेमेंट वगैरह मिलेंगे लेकिन मुझे जो पेमेंट मिलता था वो तो खाली मैट्रिक के पोस्ट के लेवल होने से वह तो मुझे पूरा पगैर नहीं मदद बहुत तो मुझे वो बहुत मुझे कैसे खंड होती थी कि क्या बात है मुझे मैं इतना पढ़ा लिखा हो वो कोई फायदा तो मुझे कुछ नहीं बोले कि भाई तू तू तेरा क्वालिफिकेशन बढ़ा दे तो मैंने क्वालिफिकेशन के तौर पर टाइपिंग पास किया शॉर्ट हैंड पास किया और तीन चार बार मैंने मराठा डा कुछ विद्यापीठ में इसका जब भी पोस्ट में निकली उसमें मैंने इंटरव्यू दिया लेकिन मुझे कॉल उन्होंने दिया नहीं इसलिए मैं वाइस चांसलर थे हमारे जमाने में वाइस चांसलर को मिला कि मुझे ऐसा सा क्या है लेकिन उन्हें ही मुझे सपोर्ट नहीं किया है हाँ जी हाँ उन्होंने मुझे दाद नहीं दी तो उसकी वजह से मैं बहुत निराश हो गया तो ऐसा लगा कि मैं कोई फ़ायदा नहीं जो आज जो मेरे साथ के जो मेरे जो दोस्त थे खाली मेरे डिग्री के बी है तो उनको बहुत बड़े पोस्ट पर वो विराजमान है लेकिन उनको पगार ज़्यादा मिला मैं सोचता मुझे कि उन पगार में ऐसी बात है थोड़ा ये समय हूँ हूँ हूँ जी लेकिन जैसे कि समय समय पर जो वेतन बढ़ता है वो तो आपको चलता था हाँ जी वो हाँ वो आपका रेगुलर रूटीन में जो चीज़ें आपको मिलनी थी वो तो मिली वो तो मिलती थी, थी लेकिन लेकिन मुझे... वो चीज़ रहा कि संघर्ष उस बात का रहा कि मैं कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा मेरे पास जो डिग्री है उसके अनुसार मुझे वो चीज़ें हाँ, मिली डिग्री चीज़े। के हिसाब से मुझे पेमेंट नहीं मिलता उससे मुझे ये कैसा है लेकिन उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए था वो मैं कर चुका था फिर भी मुझे वो नहीं मिला क्योंकि वो मेरे पोस्ट में वो उस पोस्ट को देना हो उनके कंडीशन में था नहीं अच्छा, इसलिए मुझे बार बार रिजेक्ट होना पड़ा इस तो मेरे लिए दूसरी जगह भी आपने ट्राई नहीं किया ऐसा हा? दूसरी जगह और कोई ट्राई नहीं किया नहीं दूसरी, दूसरी जगह मैं ट्राई नहीं किया क्योंकि कैसा है तो मेरा जो पेमेंट है ना वो फिक्स नहीं होता था और नीचे से चलना पड़ता था होता था पे पर्यटक होता था इधर पे पर्यटक होता है पे तो बाहर नहीं होता था तो फिर वो मेरी जितनी चौदह पंद्रह साल की जो मैंने ये है मेरी वो काउंट नहीं होती हो से नए शुरू हो जाती है मैंने ये दुविधा हमेशा रही हूँ चाहे है रही है। तो दूसरी जगह जा सकते हैं उसके लिए पोस्ट भी अच्छा मिल सकता है लेकिन फिर वही चीजें थी कि वहाँ से आपको पहले से फिर वापस आपके पास मुझे कम हाँ शुरुआत हो जाती है तो वो दुविधा के कारण आप दूसरी जगह नहीं जा ये, सकते, ये, नहीं सकते और यहाँ आपको प्रयास करने के बाद भी विफल होते रहे हैं। मेरा बॉस बोला तेरी पे सब अच्छा है तू तो छोड़ के क्या जाता तुझे पेमेंट पे नहीं कुछ नहीं यहाँ अच्छा है तो उनकी जो प्रेरणा थी और उस जो पूरा स्टाफ था पूरी यूनिवर्सिटी में मैं बहुत होशियार समझते ज़्यादा मुझे सब इज्जत देते थे तो उस वजह से मैं उसको छोड़ कर जाना भी नहीं चाहता था बात सिर्फ इतनी थी कि जो लोग डिग्री के हिसाब से वेतन पाते थे वो वो हाँ। वेतन मुझे नहीं मिलता था बस ही जीवन जीवन में में संघर्ष साथे रहते है। लेकिन लेकिन कही कहीं कहीं हाँ। प्लस माइनस दोनों चीजें है जी हैं हाँ। जिन्होंने डिग्री लेके जो बड़े पोस्ट पे भी रहे होंगे हाँ। आपके जब आपके समय पे लेकिन फिर भी जो इज्जत आपके लिए था शायद उनके लिए नहीं होगा हो सकता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने जीवन का संघर्ष की कुछ खास बातें आपने हमारे साथ शेयर किया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं काफ़ी लोग सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनको भी फील हो रहा होगा क्योंकि जीवन में देखिए संघर्ष किस तरह का चलता है हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी संघर्ष एक ऐसा सिचुएशन ला के खड़ा करता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी पूरी तैयारी होती है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा पैरामीटर्स हमारे बीच में आते हैं कई ऐसे विरोध हमारे बीच में आ जाते हैं जो हमें रोक देते हैं और फिर भी नियति के अनुसार हम जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और जीवन में आपने पूरा एडजस्ट करके जो कर है करके जो आपने अपना जो पहचान है वो बना के रखना और अपना सम्मान बना के रखना ये भी बहुत बड़ी कला है अपने आप में यहां, आप टूटे नहीं आप बने रहे यही कमाल की बात होती है कि हम अपने जीवन में किसी भी तरह का सिचुएशन आए लेकिन हम अपने आप को बिखरने न दे और अपने आप को स्टेबल बना के रखें जैसे अपने अपने पूरे लाइफ में अपने पूरे जो सरकारी नौकरी में आपने स्टेबल अपना बना के रखा और सबके साथ मिलजुल के काम करते रहे तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है आपके अंदर जो हमें सीखने को मिलता है आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जीवन के जो सुखद अनुभूति है या ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन योर लाइफ उन चीज़ों के बारे में बताइए बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक दो जो है आपको हाँ, यादें है। हैं आउश, आउश। जी जी इस बात की खुशी है जब मेरा शाली लाइफ था जब पाठशाला पढ़ता था तो मैं हमेशा फैसला आता था, था और सब विद्यार्थीगण मुझे बहुत चाहते थे मुरारी बोलते थे कोई भी कार्य में है तो उनको मालूम था कि मुरारी अवश्य भाग लेंगे और मैं वहाँ भी भाषण वगैरह लेता था वो तो मेरा शालीय जीवन था जब शालीय जीवन पास हो गया मैं पर इसमें नौकरी में पढ़ा तो नौकरी में मैं भगवान की दया से मैं वहाँ भी मुझे शोरत मिली वो कैसा कि जब भी अब मैं तो उर्दू भी जानता मैं हिंदी जानता मराठी जानता इंग्लिश भी मेरे कमांड था क्योंकि मेरा जो एजुकेशन था वो इंग्लिश मीडियम में था तो मेरा बहुत कमांड था तो इतना कमंड था कि जब भी हमारा बॉस कोई था कुछ करता था कुछ लिख के देता था एक आधार ड्राफ्टिंग वगैरह तो मुझे पहले भेजता था वो पहले हेबार साहब से बताओ <laughs> मेरा सर नेम हेबारे में, में हेबारे बोलते थे <laughs> हेबार साहब से बताओ इसमें कुछ है तो पहला मेरे पे आता था वो लोगों बोलते ये ये कैसा है सेकंड बॉस से क्या है हालाँकि मैं तो मैं आता था फिर उसमें क्योंकि ग्रामर में, में फर्स्ट था मुझे पूरा ग्रामर अच्छा और मैं जब सीख रहा था तो मैं ग्रामर में बहुत जनों को ट्यूशन दिया था मुझे पाँच पाँच सौ महीना देते जब तो मैं सबको ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता था तो ग्रामर के हिसाब से वो कहाँ क्या होना चाहिए स्वल्प राम अर्धवराम जो रहता है पोस्टाफ कहाँ होना चाहिए वो सब मुझे मालूम था कहाँ कैपिटल होना चाहिए कहाँ कम होना चाहिए तो वैसा लैंग्वेज में कहाँ कुछ फ़र्क पड़ा तो मैं उसको करीब बराबर करके देता तो जब वो ड्राफ्ट बरा होता तो जब बॉस देखता था हमारा कि एकदम तो अभी इसको टाइप किया था क्योंकि जब तक मेरे मेरे पास नहीं <laughs> आता था वो तो जब तक वो टाइप नहीं होता तो हो फिर हो मैं, मैं वेरीफाई करके फिर फिर मेरे पास वो देख के चेक करता था फिर उसको पास करके वो बोलता था टाइप करो तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी जी। क्योंकि जो भी आता है पेपर मेरे पास आता रहा ड्राफ्टिंग करना कोई छोटे मोटे ड्राफ्टिंग वो मेरे छोड़ देते कि भाई ऐसा ऐसा इसी का समझो इस इसको कुछ भेजना है ऐसे ऑर्डर निकालो तो मैं ऑर्डर नहीं करता किसकी लीव है अगर कुछ है तो वो नहीं आ सकता तो उसका क्या करना चाहिए तो वो बॉस मुझे पे छोड़ देता छोटी मोटी बातें जो मेरे साहब बॉस का मेरा हाँ मेरे पे ज़्यादा विश्वास था अब बाकी किसी पे नहीं था हुँ, हुँ, तो ये मेरे लिए गर्व की बात थी कि भाई मेरे से कोई हायर एजुकेटेड भी स्टाफ था लेकिन वो नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ ये मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात थी तो मैं बहुत गौरव महसूस करता था कि मैं इतना छोटे पोस्ट पर होकर भी मैं इतने बड़े बड़े गलतियाँ निकाल के उसको ये करता था तो अच्छा करता था और फिर बाद में कोई ऐसा कोई कार्यक्रम हो किसका तबादला होता था ने ट्रांसफर हो होता था, था। होता। तो उनको श्रद्धांजलि सॉरी तो उनको जो स्टैंड देना था जी जी, तो उसका भाषण का जो नियोजन था वही मेरे बोलने पे वो मुझे बुलाते थे तो मैं इंग्लिश में भाषण करता था तो कुछ लोग बोलते थे ये इसकी पोस्ट ट्रेसर है और खाली है मैट्रिक के लेवल की पोस्ट ये इंग्लिश इतना चार कर तो मेरी तारीफ वाइस चांसलर ने भी की थी जिनका नाम वी के पाटिल वाइस चांसलर थे मेरे जमाने उन्होंने मेरी तरफ की तू तो इंग्लिश इतना अच्छा बोलता है और बारे कोई इतना देरी नहीं करता कि इंग्लिश में सेंडअप दी तो सेंडअप के जो है तो मैं इंग्लिश में देता था तो और मैं इसलिए देता था कि मैं सोचता था कि कुछ तो भी मेरा वैल्यू हो हालांकि जरिए मैं छोटे पोस्ट पर लेकिन मेरा कुछ वैल्यू बढ़े वो हिसाब से मैं खास हिंदी मराठी छोड़ के इंग्लिश में देता था तो सब लोग तारीफ करते थे तो ये मेरा एक अच्छे क्षण था जो मैं हमारे सर्विस पीरियड में, में, में, में आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो थे ये थे और काफ़ी आपने गर्व महसूस किया अपने बॉस के साथ और काफ़ी चीज़ें जो है आपके ऊपर उनका विश्वास जो था वो आपको हमेशा खुशी देता था, था और साथ ही साथ आपने अपनी जो टैलेंट है अपनी कलाओं को लोगों के बीच में रखने का पूरा पूरा हमेशा कोशिश करते रहे ये भी आपको खुशी देती ये भी आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं और आपके परिवार के साथ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स मेरा परिवार परिवार के साथ में जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स है उसके बारे में बताइए परिवार मुझे जब मैं सर्विस में था तो मैं अकेला था लेकिन जब हमारे समाज में मालूम हुआ कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हुआ अच्छे पगार पे हूँ और बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में काम करता है तो बहुत से मेरे लिए रिश्ते आए हैं तो मैंने दो चार रिश्ते जो आए थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे लेकिन जो रिश्ता मुझे अच्छा है मैंने पसंद किया और बड़े अच्छे मुझे अच्छे जगह पे मेरे मेरा रिश्ता ये हुआ और अभी जो है मुझे मेरे परिवार में एक कन्या है दो पुत्र है और मेरी पत्नी है ऐसे परिवार से मैं आज बहुत खुश हूँ जी जी और सबसे अच्छा आपको कौन लगता है आपके परिवार में आपका बेटी या फिर दोनों बेटे में से कौन नहीं मेरे सब में ज़्यादा <laughs> मुझे बहुत अच्छे बोलते मेरे भाई है क्योंकि मेरे पिताजी और माता तो नहीं रहे लेकिन मैं भाई और बहन उनको ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ बाकी ऐसा कोई पत्नी या उनके ये ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा ज़्यादातर मैं इम्पोर्टेंस मेरे बहन बहनों पर भे देता हूँ कि बहनों ने मुझे बहुत ये ये करा नहीं। नहीं। बहन भाई के सिवा मैं ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस नहीं मिलता नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं ऐसा क्या है कौन सी चीज़ है जो आपको बांध के रखा है ये चीज़ों में बहन वजह यह है कि हाँ। मैं जब सबसे छोटा मैं और मेरे बहने दो बड़ी है और भाई भी मेरे दो बड़े हैं तो उन्होंने जो मेरे लिए किए तो उसका एहसान तो करना चाहिए मैं जी जी तो मैं उनको नहीं भूल सकता क्योंकि मेरे जब मेरा पीरियड ये था वीक था तो उन्होंने मुझे बार बार उन्हें संभाला तो वो मैं नहीं भूल सकता तो आज मैं उनको कभी छोड़ नहीं सकता या उनको भूल नहीं सकता तो क्योंकि मुझे मालूम है कि उनका जो मेरे पे एहसान है उसने मुझे लाड़ प्यार से भूला पढ़ाया लिखाया है और फिर टाइम पर उन्होंने मुझे पीटा भी है तो वो पीटना भी एक आशीर्वाद है तो ये बातें नहीं भूल सकता और ये सिर्फ कौन कर सकता है माँ बाप के बाद भाई और बहन ही कर सकते हैं तो मुझे उन पे बहुत फख्र है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि आपको जो गीत बहुत पसंद आता है जो आपके जीवन में ऐसे ना कभी कभी हम लोग कोई गीत आपको बहुत पसंद आया हो हमें भी बहुत पसंद आते हैं तो हम गुनगुनाते हैं उन गीतों को ऐसे गुनगुनाने वाले गीत एक गुनगुना दीजिए मुझे एक गीत पसंद है जो उस फिल्म का हाँ चलेगा सुनाइए ये एक बहुत अच्छे राइटर का गीत है वो हालांकि ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं लेकिन ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा क्यों अच्छा लगता है इसलिए कि उसके भाव जो है वो भाव बहुत अच्छे हैं इतने अच्छे वो उस सिनेमा की स्टोरी ऐसी थी कि जो कपल होता है वो कपल में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और ये उसमें ऐसा एक रंग में भंग हुआ ऐसा एक कैरेक्टर था तो उसको बुरा लगता था तो उसके बारे में वो इसकी भावना क्या प्रकट होती थी तो वो गाने ने उसमें प्रकट किया।, प्रगट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने कितने अच्छी तरह से उसमें अपनी भावनाओं को, भावना को, को व्यक्त किया तो वो मुझे बहुत पसंद था और उसकी तर्ज भी अच्छी थी ना और तर्ज की वजह से मैं प्रभावित हुआ और कभी भी आया गाना कभी गाना गा था वो गाना है वो इसमें वो वो गाना था छुप की चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है आँसि का वो ज़माना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जिंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छे अनुभव हमारे साथ मुरारजी जी, जी शेयर कर रहे हैं और काफी अच्छी बातें जो है उन्होंने बताई अपने जीवन के और मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन में कभी कभी हम किसी व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं यह हमारे प्रेरक होते हैं जैसे आपके जीवन में काफ़ी लोग जो है जैसे पिताजी आपके प्रेरक बने नौकरी के लिए नहीं तो आप जाते नहीं थे फिर जो ऐसे संघर्ष का समय था जहां पर आपको कमजोरी महसूस हो गया आपको लगा कि कोई सहारा चाहिए तो आपने अपने बहन और आपके भाई आपको मोटिवेटर्स रहें ऐसे और कौन मोटिवेटर्स आपके जीवन में रहें और क्यों रहें उनके बारे में बताए थोड़ी ऐसे भाई के बच्चे हैं एक भाई के चार है दूसरे भाई के तीन हैं तो ऐसे उनका जो लव है बहुत तो है मुझे ये कन्या है कन्या की उनकी दो पुत्री तो है तो उनको लड़कन है वो पुत्री हमेशा मेरे से रहते जुड़े रहते थे कभी तो मुझे ज़्यादातर उन पर बहुत लोभ है वो मैं कभी छोड़ता नहीं और वो मुझे <laughs> बहुत चाहते थे तो मेरे ज़्यादा से समय उनके आनंद में व्यतीत होता था मैं चाहता था कि हमारे में मेरे पास रहा हमेशा रहे तो ये जो बच्चे हैं वो हमेशा छुट्टी में मेरे तरफ आते थे बहुत मज़ा करते थे उनकी मज़ा देखकर मैं भी खुश होता था अच्छा। जबकि अब मेरा एज तो अब मज़ा करने का नहीं लेकिन उनकी मज़ा उनका सुख उनका हंसना खेलना कुदलना हाँ। ये देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद रहूँ तो ये मैं चाहता हूँ और बहुत अच्छा और जैसे कि हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में या भक्ति में आगे बढ़ते हैं भक्ति की हो तो उसके बारे में बताएँ जी हाँ मुझे मैं आध्यात्मिक है और मैं हमेशा पंडरपुर जाता था क्योंकि पंडरपुर में उठल उठोबा उठोबा और रखमाई का दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी वहाँ पे भीड़ रहती थी तो मेरे एक जीजाजी है अच्छा। वो हमेशा मुझे प्रोत्साहन देते दे थे कि तू पंडरपुर तो मुझे पंडरपुर से ज़्यादा लगाव है वो पंडर से ज़्यादा लगाव है पंडरी जिसे कहते हो जो सबका दुख करता है तो मैं वहाँ पर जाता हूँ और सब उसकी जो मेरी पीड़ा है उनसे ये करता है उससे मुझे काफ़ी लाभ होता है और मुझे अनुभव है जो भी कुछ मेरी पीड़ा है वो पीड़ा मेरे से दूर होती और दूसरी बात मेरी माता जी माता जी कभी मैं याद करता हूँ तो मेरी जो भी पीढ़ा है निकल जाती थी मैं हमेशा मेरे माता जी का फ़ोटो मेरे पास रखता हूँ जब भी कोई दुविधा में या कोई संकट में मैं चल रहा था तो कुछ नहीं मैं पैकेट निकालता और माँ का उसका नमन करके ये कहता तो बिल्कुल वो मुसीबत निकल जाती थी और मुझे सुख प्राप्त होता तो मेरा पूरा विश्वास मेरे माताजी पे है मेरे माताजी को भी भूल नहीं सकता जो संस्कार मुझे बताया वो सब मेरे माताजी ने ज़्यादा पता है मेरे माताजी ने कैसा रहना क्या रहना क्यों रहना वो ज़्यादा पता है तो मैं मेरे माताजी से मैं कभी नहीं भूल सकता तो मेरी माता एक प्रेरणादायक मेरे लिए कुछ ऐसे उदाहरण बताइए जब आप मुश्किल में थे और माता जी याद करने के बाद वो मुश्किल टल गई हो जी वैसे कई बार मुझे मुश्किलें आई आई है लेकिन इतनी नहीं ज़बरदस्त मुश्किलें कभी नहीं आई लेकिन जब भी मुश्किलें आती थी तो मैं मेरे माँ को याद करता था उसका फ़ोटो पे दर्शन करता था और बोलता था माँ तू संभाल ले मैं तो कुछ समझ लेता तू संभाले <laughs> तू जो भी करेंगे मुझे मंजूर है हाँ जी हाँ कुछ भी कर तू मैं मेरा थोड़े पर विश्वास है ऐसा ऐसा बोलता था तो वो जो भी रिजल्ट निकलता था वो पॉजिटिव निकलता था मेरे लिए अच्छा निकलता था तो मेरा पूरा विश्वास मेरे माँ के फ़ोटो पर था अभी तो मेरी माँ रही नहीं लेकिन मेरे माँ ने जो भी मुझे दिया है वो शायद मैं कभी नहीं बोलूँगा मरे मरे तक नहीं <laughs> जी जी जी सभी को अपनी माँ तो प्यारी होती है और माँ की यादें भी अच्छी होती हैं तो बचपन में आपकी माँ के साथ की यादें कुछ ताजा कीजिए हाँ मेरी माँ तो हमेशा कोई से भजन कीर्तन वगैरह तो उसको शौक था तो मुझे कभी लेके जाती थी तो मुझे भी उसका प्रभाव पड़ा तो मैं भी कभी भजन वगैरह गाता था उनके साथ बैठता था और मैं ख़ास तो कैसा है बचपन में जो बच्चे होते हो कोई शरारत करते कोई गलत चीज़ ये करते बोलते थे तो मेरी माँ उस पर ज़्यादा कंट्रोल करती थी कई बार मुझे माँ मेरे माँ ने मुझे बहुत मार भी इधर मेरे माँ मेरी माता है ना मारने में कभी पीछे न हटी थी उसको कोई बात नहीं पता तो सीधा एक रख देती थी क्योंकि फिर वो क्या मैं दोबारा नहीं कर लेकिन वो जो एक बार करना तो दोबारा उसका उसने वैसा करने का मैं चांस देता नहीं था क्योंकि मुझे भी समझ जाता था कि नहीं ये बात सही तो वो अभी भी याद आते जो भी उन्होंने मेरे पढ़ाया तो अभी भी मैं उसके हिसाब से चलता हूँ तो मुझे बहुत ये होता है कि मेरी माँ थी करके मैं आ जाए अदरवाइज मुझे कोई संस्कार नहीं मालूम थे कुछ नहीं मैं कई कल दिया बट्टर बैठा था लेकिन मेरे माँ की वजह से उनकी जो मुझे उदाहरण जो उन्होंने पेश किया है कैसे रहना चाहिए बेटा कैसा रहना चाहिए तो मैं अभी नहीं बोला आज मैं जो भी है उनके पे है, उनके उपदेश मैंने अपने सराखों पे रखा और उसी उस पर मैं अपनी जिंदगी पसंद कर रहा हूँ जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुरार जी जी काफ़ी अच्छी बातें जो है अपने बचपन की और अपने परिवार की हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मुरार जी जी मुझे ये बताइए कि हमें कहानियाँ बहुत पसंद है सभी को पसंद आती हैं तो आपके जीवन में आपको जो कहानियाँ पसंद है उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा प्रेरणादायी आपके लिए रहा हो या आपको उसको याद करने में बहुत अच्छा लगता हो सुनाने में अच्छा लगते हो जी हाँ, कि आज जो आपका एज है उस हिसाब से आपके पास जो आपकी नाती पोती आती हैं तो उनको अगर कोई कहानी आपको सुनाना हो तो कौन सी कहानी आप सुनाएंगे मुझे ऐसे कई कहानियां याद है क्योंकि मैं कहानियाँ सुनाने में और सुनने में बहुत दिलचस्पी लगता था मेरे पिताजी कई कहानियाँ सुना थे ज़्यादातर उसमें बादशाह बीरबल की कहानियाँ ज़्यादा थी अच्छा तो उसमें मैं बहुत दरस लेता था लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी थी जो उसके विपरीत बाहर थी नहीं, नहीं। तो वो भी उसमें से एक आधी एक कहानी मुझे बहुत अच्छी याद है कि आदमी जो होता है तो आदमी में बुरा गुण कैसा पैदा होता है और बुरे उस गुण का नतीजा क्या होता है ये मैंने जो स्टोरी में पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं क्या मैं स्टोरी आपको बोल सकता हूँ तो बात ऐसी है तो चार आदमी थे वो सब चोर थे उनका काम चोरी करना था तो वो एक दिन क्या करे उन्होंने चोरी करें बहुत सा माल वगैरह निकाले तो इतना माल उनको मिला कि उनको लोभ हो गया तो सब ये सोचने लगे कि साला ये पूरा माल मुझे मिल जाता अच्छा है अब ये माल चारों में बांटना तो मुझे क्या मिलेंगे तो ऐसा हर एक सोच रहा था तो सोचते सोचते वो अपना सफ़र पूरा करते थे तो एक पेड़ के नीचे आ गए उनको भूख लगी थी तो सोच रहे अब क्या करेंगे खाना बगैर खाएँगे तो खाने के लिए तो कुछ नहीं तो फिर वो क्या करते बाहर से खाना मंगाएंगे अपन यहाँ पे अरेस्ट करेंगे तो वो ऐसा समझते वो ऐसा डिसाइड करते कि भाई दो जने जाना उन्होंने कोई खाना वगैरह यहाँ पे ले आना हम दोनों यहाँ पे इंतजार करना तो ठीक है उसमें से दो निकलते हैं खाना लाने के, लाने लिए।, के लिए कोई था, खाना बोलते कोई पूरी भजे ढोकड़ा बिगड़ा जो कुछ मिला अपने खाने के लिए वो चल जाते थे उसमें कुछ दरवे ले चल जाते थे वो उधर चल जाते थे और ये दोनों वो सोचते थे चले गए बोले अब अपन क्या करना बोले तो मैं एक आइडिया कर सकता हूँ क्या अब उस आइडिया में तुम भी साथ देंगे तो बोले बताए क्या बोले हम क्या करेंगे वो जब आएंगे ना और पानी भी पीने के लिए कोई भी आएंगे हम उन्हें कोय में ठहके देंगे फिर वो कोय में मर जाएंगे तो ये पूरा धन अपने आपने धोने के लिए हो जाएगा तो उसको बहुत अच्छा लगा ठीक है वो बिल्कुल उसमें उसने साथ देना पसंद किया तो कुछ आधे घंटे के बाद वो लौटे लौटे तो उन्होंने भी जो इधर ये सोचे उधर उन्होंने सोचे बोले हम तो मिठाई वगैरह लेके जा रहे हैं सब खा रहे खाएंगे सब हुएंगे बोले और फिर उसका धन भी वो ले, ले लेंगे तो क्यों ना बोले अपन ऐसा करेंगे उस मिठाई में जहर डाल देंगे वो जहर में जो मिठाई है मिठाई खाएंगे तो मर जाएंगे मर जाएंगे पूरा धन अपना पूरा हो जाएगा तो ये अच्छी बात है तो वो वो उनको भी अच्छा लगा अरे हाँ ये ठीक है तो उन्होंने क्या किए जो मिठाई वगैरह लिया उसमें जहर मिला दिया और वो जहर वाली मिठाई लेकर इधर गए और उन्होंने जहर वाली मिठाई उनके सामने रखे चलो बोले खाना खाएंगे बोले थोड़ा तो बोले ऐसा करो हम अभी हाथ पैर के तुम जाओ हाथ पैर धो के आओ जब तक मैं वो सब उस परोसता हूँ तो दोनों गए हाथ पैर दोनों को और वहाँ पे कोई के बाद गए तो एक ने एक को और एक दूसरे को उसमें अंदर ढकल दिया वो तो तैरने जाते थे लेकिन जल्दी हो उसमें गुरु मर गए मर गए उन्होंने चलो बोले अच्छा हो गया रास्ता पूरा साफ हो गया बोले अब अपनी पूरी मिठाई अपन खाएंगे और पूरा धन हम ले जाएंगे तो जब वो लौट के आए फिर बहुत भूख तो उनको लगी थी उन्होंने बहुत मिठाई खा ली इतनी मिठाई खा ली इतनी मिठाई खा ली कि उनको मिठाई ख़त्म होने तक उनके प्राण भी नहीं थे उनके प्राण पखेर उड़ गए तो फिर वो धन वहीं तो वहीं तो ये जो लोभ होता है जो आदमी के मन में जो बुरा विचार होता है वो विचार कि, कितना बेकार होता है ये जब मैं सुना जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं सही तो मैं कभी लोभ नहीं करता ना किसी को करने भी देता नहीं तो कभी कभी को ऐसा कोई आता तो मेरे बच्चों को मैं ये कहाना देखो बेटा लोग करना बेकार है जो मिलता है उसी में शुक्रिया समाधान मानना चाहिए हालांकि ज्यादा कहानी तो जो ज्यादा करता है उसका नतीजा ये होता है अरे धन तो वही वहीं पढ़ा है धन तो अपने जगह पर ठीक है लेकिन जो धन के जो भी थे वो तो चले गए ऐसी बात है तो ये स्टोरी मुझे बहुत इतनी अच्छी लगी मैं जब भी किसी वक्त आता है तो मैं बच्चों को अवश्य बताता हूँ तो बच्चे बहुत प्रभावित होते थे तो इसलिए बोलते वो मुझे कहानी सुनाऊ तो मुझे शौक था मैं बच्चे को पढ़ाता था ऐसी बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया और बहुत ही अच्छा कहानी जो है मोटिवेशनल प्रेरणादायी कहानी आपने हमारे दोस्तों को सुना बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक जो बात है जो आपको हमेशा खुशी प्रदान करती है उस बात के बारे में बताइए मुझे खुशी इस बात की थी मैं चाहता हूँ कि मैं तो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है बहुत सुखी वैसे मेरे सभी बिरादर लोग सब उनको भी खुशी प्रदान करें उनको कभी गरीबी नहीं आए वो अच्छा रहे और उनका जो संसार है वो भी अच्छी तरह से चले ये मैं पहले सोचता हूँ मैं मेरे बारे में कभी सोचूंगा नहीं, नहीं। और सोचूंगा नहीं मेरे में वैसा गुण भी नहीं मैं यही सोचता कि मेरे भाई बहन उनके परिवार उनके जो रिश्तेदार है वो भी अच्छा रहे मुझे कि दर से भी न्यूज़ आए तो अच्छी न्यूज़ आई तो अगर कहीं वहाँ से गलत न्यूज़ आती है कुछ दुख की तो मुझे बहुत दुख लगता है तो मैं मेरे ख्वाहिश यही रहती कि सब अच्छे मुझे अच्छी न्यूज़ मिले और सब सुखी मिले किसी का भी कैसा रहा भाई बहुत अच्छा रहा ऐसा सुनने तो मुझे अच्छा लगता है तो ये मेरे ख़ासियत है कि मुझे, मैं मैं सबको अच्छा देखना चाहता हूँ हु, और आज रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं राजस्थान हाँ। के और गुजरात के लोग सुन रहे हैं हाँ, तो सुन है। उन सभी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैं यही कहना चाहता जैसा मैं सोचता हूँ शायद आप सोचे तो बहुत ही अच्छा होगा लेकिन वो आपकी सोचने की बात है मैं तो ऐसा आप पर ये नहीं करूँगा कि तुम सोचो ही करके लेकिन अगर मेरी बात जो है मेरी जो सूझबूझ है वो अगर सूझबूझ आपको अच्छी लगी तो मैं अवश्य करो ये बहुत पहादेशीर बात है तो मैं सोचूंगा मैं आपको ये साझा दूँगा कि जो मैं सोचता हूँ अरे हम तो अच्छे रहेंगे रहेंगे लेकिन औरों को भी अच्छा देखना है ये अपनी भी क्या है फर्रे तो तुम ये अगर सुने तो बहुत अच्छा हो जाएगा इतना मैं कह सकता हूँ एक जो भजन है आप एक कोई भजन आपको याद हो तो भजन को गुनगुना दीजिए आप पंडरपुर वगैरह गए हैं भक्ति बहुत की है तो भक्ति ज़्यादा आपने की है तो भक्ति में कौन सा एक गीत जो आपको बहुत पसंद हाँ, आता है वो सुनाइए भक्ति में ऐसे विट्ठल जो पंडरपुर का देव है उसके बारे में कई संत तुकाराम संत ज्ञानेश्वर संत एकनाथ महाराज बहुत से अच्छी चीज रचनाएँ लगी तो उसमें एक रचना बहुत अच्छी है तो वो जो लता मंगेशकर ने गाया वाला है वो ज्ञान न्या, संत ज्ञानेश्वर महाराज का बन गए वो है अजी सोनिया तीनू वर्षे अमृता तनु अजी सोनिया तीनू ये जो अभंग है जी ये लिखा है सदर ज्ञानेश्वर मौल ने और उसे लता मंगेश्वर जी ने गाया है मैं पूरा नहीं गा सकता लेकिन इसकी धुन और वो उनका जो ये अर्थ है बहुत अच्छा लगा है ये मुझे ज़्यादा पसंद है जी जी, जी। चलिए बहुत ही अच्छा लगा मुरार जी जी आपसे बात करके और काफ़ी अच्छी जो प्रेरणादायक बातें हैं आपके जीवन से जुड़ा हुआ वो आपने अनुभव के तौर पर हमारे साथ सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में शेयर किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया रेडियो मधुबन की तरफ से मेरी ओर से आपको। यह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> और मैं कभी आप <laughs> आऊँगा तो बहुत मैं खुश हुआ जो मुझे आपने मुझे चांस दिया <laughs> दो शब्द मुझे प्रकट करने का मौका दिया मैं बहुत आपका आभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम फिर से आपके साथ होंगे दोपहर एक से दो के बीच में सलामी जिंदगी में तब तक हमें दीजिए इजाजत खुश रहिए मस्त रहिए इन्ही शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुरा दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की <uteur> बंदे मादरं, बंदे मादरं, बंदे मादरं, बंदे मादरं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झाकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की <wick> <vanilla> <Allah> बंदे मादरं, बंदे मादरं। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों में सारा जीवन काटा तीर कटारों पे ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पदमिनियारों पे बोल रही है कण कण ऐसी कुरबानी राजस्थान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की बंदे जी डोला था मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे ढोला था हर पर्वत पे आग जली थी हर पत्थर एक डोला था बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला थार शिवाजी ने रखी थी राज की इस मिट्टी ऐसी तिलक करो ये धरती है बलिदान की बनते मारें, बनते मारें। चलिया वाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मतपूर्ण किसने खेली यहाँ कून की होलियाँ एक तरफ बंदू के दंदन एक तरफ थी धोलिया मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलिया यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की बंदे बादरं, बंदे बादरं, बंदे बादरं। बंदे बादरं। matter